जान भूलो भाई लोका जानी भूलो भाई खालिक खलक खलक में खालिक सब घर रहो समाई लोका जानी भूलो भाई अलाे के नूर उपजाया ती कैसी निंदा तानूरे थे सब जग किया कौन भला कौन मंदा लोखा जानी न भूलो भाई की गत नहीं जानी गुरी गुड़ दीवा मीठा कहेक बीर मय पूरा पाया कहक बीर मय पूरा पाया सब घटी साहब दीठा लोका भूलो भाई लोका जान न भूलो भाई लोका जाने न भूलो भाई कबीर कहते हैं प्रभु की महिमा को जानो भूलो मत इस संसार में अपनी स्मृति को बहुत मत उलझा दो लोका जान ही ना भूलो भाई संसार है ठीक है अपनी जगह ठीक है मगर इसमें इतने मत भरम जाओ कि प्रभु का स्मरण भूल जाए उसकी याद तो बनी ही रहे क्योंकि अंततः वही हमारा घर है, अंततः वही हमें जाना क्योंकि वहीं से हम आए वही स्रोत है वही गंतव्य है खालिख खल खलक में खालिक सब घर रहे समाई सृष्टिकर्ता सृष्टि में छिपा है खालिक खलक खलक थी थी। करता में खालिक सृष्टिकर्ता सृष्टि में छिपा है और सृष्टि सृष्टिकर्ता में छिपी ये वक्तव्य ध्यान में रखना परमात्मा संसार से अलग थलग नहीं कहीं दूर आकाश में नहीं बैठा है यहीं छिपा है कणकण में छिपा है क्षण में छिपा है परमात्मा इस सारे अस्तित्व में छिपा है जैसे परमात्मा इस अस्तित्व में छिपा है यह अस्तित्व परमात्मा में छिपा है दोनों संयुक्त हैं, दोनों जुड़े इसलिए संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए सच तो यह है अगर संसार तुमने बिल्कुल छोड़ दिया तो कैसे परमात्मा को पाओगे क्योंकि परमात्मा संसार में छिपा है यही पाओ यही खोजो यही खोदो जैसे मिट्टी खोदो तो जल हाथ लगता है ऐसे संसार खोदो तो परमात्मा हाथ लगता है तुम सोच के कि मिट्टी खोदने से क्या सार मिट्टी छोड़ के भाग गए तो जल का स्रोत जो छिपा था उससे भी वंचित रह जाओगे खालिक खलक खलक में खालिक सब घर रहो समाई, सब तरफ वही है, सब में वही है। अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा और कहते कबीर एक ही अल्लाह ने एक ही नूर से एक ही रोशनी से सब उपजाया है इसलिए संसार की कैसी निंदा करते हो अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा अपनी रोशनी से संसार को बनाया है यह संसार उसकी सृष्टि है जैसे कोई चित्रकार अपने प्रेम से चित्र बनाता कोई मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता और कोई कवि गीत रचता ऐसे परमात्मा ने सृष्टि रची ये उसका आनंद है इसकी निंदा कर रहे हो संसार की निंदा मत करो क्योंकि संसार की निंदा अंततः परमात्मा की निंदा है संसार से जागना तो जरूर है लेकिन निंदा की कोई आवश्यकता नहीं ऐसा ही समझो कि अगर किसी की मूर्ति किसी मूर्तिकार की मूर्ति को देख के तुम मूर्ति की निंदा करो तो यह अंततः मूर्तिकार की ही निंदा है मूर्ति की निंदा मूर्तिकार की तरफ ही इशारा करेगी मूर्ति की प्रशंसा मूर्ति की थोड़ी प्रशंसा है मूर्तिकार की ही प्रशंसा है और यह भी सच है कि मूर्ति से जागना है मूर्ति में खो नहीं जाना है नहीं तो मूर्तिकार को कपाओगे मूर्ति की निंदा भी नहीं करनी और मूर्ति में खो भी नहीं जाना है मूर्ति ही सब कुछ नहीं है मूर्ति तो केवल संकेत है कि आसपास कहीं मूर्तिकार छिपा है ऐसा ही समझो कि एक जंगल में तुम जा रहे हो घने जंगल में जहां कोई रास्ता नहीं पगडंडी भी नहीं और अचानक तुम्हें अपने पैर के पास पड़ी हुई एक घड़ी मिल जाती क्या तुम्हें उसी क्षण प्रमाण में मिल जाएगा कि घड़ी का मालिक आसपास होगा और घड़ी अगर चल भी रही हो तो ज्यादा देर नहीं हुई है घड़ी के मालिक से हाथ से छूटे हुए हालांकि कोई और प्रमाण नहीं न पैरों का कोई चिन्ह लेकिन घड़ी तो घड़ी किसी की खबर दिलाती है कोई होगा आसपास ही होगा ज्यादा दूर भी नहीं निकला होगा ये जगत चल रहा है ये घड़ी चल रही है और ये इतना विराट आयोजन है कि बिना मालिक के नहीं हो सकता ये व्यवस्था सूचक ये किन्हीं हाथों की, की खबर देती किन्हीं अनूठे हाथों की यह रचिता की, ये रचीता की तरफ इशारा करती तुम जब वृक्षों को देखते हो पक्षियों को देखते हो चांदारों को देखते हो तो क्या कभी तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं उठता इतना विराट आयोजन इतनी शांति और संगीत से चल रहा है यह व्यवस्था बिना केंद्र के नहीं हो सकती कभी की अराजकता हो गई होती चीजें टकरा गई होती टूट गई होती बिखर गई होती गिर गई होती हम तो जिंदगी में व्यवस्था कर कर के भी व्यवस्था नहीं कर पाते और यहां व्यवस्था दिखाई ही नहीं पड़ती और फिर भी सब व्यवस्थित है हम तो चौराहे पर पुलिसवाला खड़ा करते तब भी लोग गलत चलते चले जाते चांदारों के राहों पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है और कहीं तख्तियां भी नहीं लगी कि बाएं चलो और कहीं रास्ते पर लाइट भी नहीं लगे कि अभी रुको अभी मत चलो अभी दूसरे निकल रहे कितने चांद तारे कोई टकराता नहीं सब अपूर्व शांति से चल रहा है अनूठी व्यवस्था है व्यवस्थापक दिखाई भी नहीं पड़ता ना विराट आयोजन और कहीं कोई सीधे साफ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते इससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यवस्थापक है वो व्यवस्था के भीतर ही कहीं छिपा है बाहर नहीं खड़ा है बाहर खड़ा होता तो हम देख लेते वो आज्ञा नहीं दे रहा है कि हे चांद तारो बाएं चलो कि अभी रुको अभी दूसरे तारे निकलते हैं अभी ट्रैफिक बंद किया जाता है अभी दूसरों को निकल जाने दो कोई कहीं आज्ञा नहीं देता और सब ऐसे चल रहा है जैसा आज्ञा देने देने से भी नहीं चल सकता तो व्यवस्थापक कहीं व्यवस्था में ही छिपा है हाथ अलग नहीं है वृक्षों में फैला है पहाड़ों में छिपा है चांदारों में छिपा है तुम में मुझ में छिपा है खालिक खलक खलक में खालिक सब घर रहे समाई अल्लाह एक नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा ता नूरे से सब जग किया कौन भला कौन मंदा और कबीर कहते हैं उसने एक नहीं सबको पैदा किया तो फिर कौन अच्छा और कौन बुरा हिंदू अच्छे की मुसलमान कि ब्राह्मण अच्छे की सूत्र सब ना समझिया कौन अच्छा और कौन बुरा सब एक परमात्मा से आए इसलिए सभी परमात्म रूप है अच्छे बुरे की बातें सब व्यर्थ ता अल्लाह की गति नहीं जानी गुरु गुड़ दीवा मीठा कहे कबीर में पूरा पाया सब घट्टी साहब दीठा ता अल्लाह की गति नहीं जानी गुरु गुड़ दीवा मीठा सदगुरु इतनी मीठी बातें देते ऐसा मीठा गुरु देते फिर भी तुम स्वाद नहीं ले पाते क्या है स्वाद सदगुरु का सदगुरु का एक ही स्वाद है कि तुम्हें अल्लाह की गति का पता चल जाए परमात्मा के रहस्य का पता चल जाए ता अल्लाह की गति नहीं जानी गुरु गुड़ दीवा मीठा सदगुरु एक ही तो मिठाई बांटते एक बार ऐसा हुआ कि काशी की एक छोटी सी गली में काशी की गलियां ऐसी छोटी दो काशी के दुकानदारों में झगड़ा हो गया दोनों मिठाई वाले थे जब झगड़ा हो गया तो एक दूसरे पे लड्डू फेंकने लगी और कुछ था भी नहीं फेंकने को मारा मारी हो गई लड्डू की भीड़ इकट्ठी हो गई भीड़ ने खूब मचा लूटा क्योंकि लड्डू मिले इधर के लड्डू भी मिले उधर के लड्डू भी मिले कहते हैं कोई फकीर वहाँ खड़ा देख रहा था वो बहुत हंसने लगा उसने कहा ऐसी ही गुरुओं के बीच कभी अगर विवाद भी छिड़ जाता है तो लड्डू ही फेंके जाते महावीर और बुद्ध में जो विवाद है देखने वाले के लिए दोनों तरफ से लड्डू फेंके जा रहे हैं शंकराचार्य और बुद्ध में जो विवाद है दोनों तरफ से लड्डू फेंके जा रहे हैं अगर तुम्हारे पास आंखें हों तो तुम खूब लूट लो मगर तुम अंधे हो तुम लड्डू तो देखते ही नहीं तुम अपने पत्थर उठा लेते हो तुम्हारे पास तो पत्थर ही है तो शंकराचार्य का अनुयायी बुद्ध के खिलाफ हो जाता है कि उखाड़ फेंको बुद्ध धर्म को हिंदुस्तान से कि बौद्ध के भिक्षुओं को जला देता है अग्नि में कढ़ाओ पर चढ़ा देता है तुम्हारे पास यही है तुम चूक ही गए संत तो विवाद भी करते हैं तो भी मिठाई ही बरसती है और तुम अगर संवाद भी करते तो भी गाली गलौज के अतिरिक्त तो और तुम्हारे पास है भी क्या अल्लाह की गति नहीं जानी गुरु गुड़ दीवा मीठा कबीर कहते हैं गुरु एक ही तो बात देता है हजार तरह से एक ही बात कहता है नए नए रंग नए नए रं ढंग से एक ही गीत गाता है उसकी टेक एक है और वो टेक है कि किसी तरह तुम्हें अल्लाह की यह छिपी हुई गति दिखाई पड़ जाए ये जो सारा जगत गतिमान हो रहा है इस गतिमान के पीछे उसका ही हाथ है वही गत्यात्मक है यही जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन सभी सदगुरुओं की मीठी वाणी तुम्हें समझ आ गई वेद कुरान पुराण सब समझ आ गए कहे कबीर में पूरा पाया सब घटी साहब दी था और जब मैंने गुरु के वचन का पूरा रस ले लिया तो मैंने सब पा लिया कहे कबीर मैंने पूरा पाया पूरे पानी की कसौटी क्या है किस आदमी ने परमात्मा को पूरा पा लिया? इसकी क्या है? इसकी कहते हैं। सब, सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ने लगे मस्जिद में मंदिर में गुरुद्वारे में गिरजे में स्त्री में पुरुष में ब्राह्मण में शूद्र में हिंदू मुसलमान ईसाई में जैन में बौद्ध में पशुओं पक्षियों में पत्थर पहाड़ों में राम में रामण में अच्छे में बुरे में साधु में असाधु में जिसे सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ने लगे उजाले में अंधेरे में जिंदगी में मौत में जिसे कोई द्वंद्व न रह जाए उसने पूरा पा लिया ता अल्लाह की गति नहीं जानी गुरु गुड़ दीवा मीठा कहे कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहब दीठा जहिया किर्तम ना हता धरती हती न नीर उत्पत्ति परल ना हता तबकी कहे कबीर बड़ा अद्भुत वचन अनूठे वचनों में से एक है जीसस के वचनों में एक वचन है जो इसके करीब आता है। जीसस एक गांव में लोगों को समझा रहे यहूदियों की भीड़ क्योंकि यहूदी थे और तो वहां कोई था नहीं एक यहूदी रबाई ने पूछा कि महानुभाव अब्राहम का नाम सुना कभी? अब्राहम यहूदियों का सबसे पहला पैगंबर यहूदियों का पिता जैसे राम हिंदुओं के लिए प्यारे ऐसे अब्राहम यहूदियों के लिए प्यारे और कुछ का तो कहना है कि राम और अब्राहम एक ही आदमी के दो नाम अब्राहम का पुराना नाम है अब्राम, और अब का मतलब होता है सिरी हिब्रू में तो जो हिंदी में श्री राम का अर्थ होता है वो अब्राम का अर्थ होता है हिब्रू में संभव है कि कहीं बहुत प्राचीन समय में दूर राम को मानने वाले लोग दो हिस्सों में बट गए और ये ही दो धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा पुराने हिंदू और यहूदी और इन्हीं दो धर्मों से दुनिया के सब धर्म निकले यहूदियों से निकली ईसाइत और इस्लाम और हिंदुओं से निकले बौद्ध और जैन इतने ही धर्म हैं दुनिया में खास यहूदी और हिंदू दो मूल धर्म मालूम होते हैं। दोनों के पीछे राम का नाम है तो उस यहूदी ने पूछा कि अब्राहम का नाम सुना कभी और जीसस ने जो कहा वो बड़ी अनूठी बात कही जीसस ने कहा जब अब्राहम भी पैदा नहीं हुआ था तब भी मैं था यह तो बड़ी चोट करने वाली बात हो गई यहूदियों को बहुत बुरा लगा कि जब अब्राहम भी नहीं था तब भी मैं था मैं अब्राहम से पुराना हूं जीसस ये कह रहे हैं कि मैं शाश्वत हूं तुम भी शास्वत हो रूप आते हैं जाते हैं। अब्राहम आया गया जीसस आया और गया तुम आए और गए ये रूप ही है जो आते और जाते हैं आकृतियां लेकिन जो भीतर छिपा हुआ सत्य है वो शाश्वत है कबीर कहते हैं जहिया कीर्तन नाहा कबीर कहते हैं जब कर्ता भी नहीं था धरती हती नीश और न पानी था और न पृथ्वी थी उत्पत्ति पर ले ना था जब उत्पत्ति भी ना हुई थी संसार की परले की तो बात ही कहां तबकी कहे कबीर कबीर तबकी कह रहा है कबीर उस मूल स्रोत की कह रहा है, है जिससे सब आया कबीर उसकी देख के कह रहा है अब्राहम से पहले जीसस और कबीर तो और भी एक कदम आगे बढ़ गए वो कहते हैं परमात्मा से पहले कबीर जहिया कृतम ना हता जब करता भी नहीं था बनाने वाला भी नहीं था कुछ बना नहीं था धरती हती नीश सृष्टि हुई ही ना थी सब शून्य था महाशून्य था उत्पत्ति पर लेना ना हता तब की कहे कबीर तुम भी थे तब अब्राहम से पहले तुम भी थे तब धरती हती नीर तुम पुराने हो तुम अति पुरातन हो तुम सनातन हो तुम्हें याद भर नहीं रही कबीर को याद आ गई तुम वही हो जो मूल में था यही अर्थ है कहने का तत्व मसी तुम परमात्मा हो सब तुम्हारे बाद में हुआ है और सब मिट जाएगा तब भी तुम बचोगे तुम्हारा कोई मिटना नहीं तुम अमृत हो अल्लाह की गति नहीं जानी गुरगुड़ दीवा मीठा कहे कबीर में पूरा पाया सब घटी साहब दीठा जहिया कीर्तन ना हता धरती हती ननीस उत्पत्ति परल ना पर लेना हता तब की कहे कबीर कबीर पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवी बहुत नाराज हो गए थे कि कबीर अपने को समझता क्या जुलाहा है कबीर अपने को समझता क्या ये कह क्या रहा है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था और मैं तब की बात कह रहा हूं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं वेद नहीं रचे गए थे तब की मैं कह रहा हूं उपनिषद के ऋषि नहीं हुए थे तब की मैं कह रहा हूं बुद्ध महावीर को किसी ने जाना नहीं था तब की मैं कह रहा हूं कबीर ये हिम्मत की बात पंडित पुरोहित तो आग बबूला हो गए उस समय के पंडित पुरोहितों ने मिलकर कबीर के खिलाफ बड़ा उपद्रव मचा दिया वे तो कहने लगे ये आदमी अहंकारी ये अक्सर हुआ है सत्य की घोषणा अक्सर भ्रांति दे सकती है कि यह अहंकार लेकिन सत्य की घोषणा वही कर सकता है जिसका अहंकार बिल्कुल चला गया हो कबीर में अगर जरा भी अहंकार होता तो थोड़े झिझकते सोचते कि यह मैं क्या कह रहा हूं थोड़े डरते कि लोग क्या कहेंगे अहंकारी आदमी बहुत सोच समझ के चलता है असल में अहंकारी आदमी अपने अहंकार की घोषणा बड़े परोक्ष ढंग से करता है प्रत्यक्ष ढंग से कभी नहीं करता क्योंकि प्रत्यक्ष ढंग से करेगा तो और सब अहंकारी मौजूद है वो गर्दन दबा देंगे अहंकारी आदमी अपने अहंकार की घोषणा ऐसे करता है कि तुम्हें पता भी चल जाए और तुम उसके खिलाफ कुछ कर भी ना सको वो हाथ जोड़ के जैसा राजनेता करते हैं हाथ जोड़ के झुक जाता और कहता आपके पैर की धूलों में तो आपका सेवक सेवकों को सत्ता में जाने का इतना रस क्यों है? ऐसी पैर दबाओ लोगों के लोग तैयार हैं कौन मना कर रहा है लेकिन सेवकों को सत्ता में जाने का रहस्य असल में सत्ता में जाने के लिए वे सेवक बनने का ढोंग रचते झुकते तुम्हारे चरण छूने को तैयार रहते सिर सिर्फ चढ़ने की आकांक्षा है बड़ी विनम्रता का वातावरण पैदा करती तुम उसी राजनेता को ज्यादा मत दोगे जो बहुत विनम्रता बताएगा जो झुकेगा जो तुम्हारे अहंकार को फुसलाएगा जो कहेगा मैं तो कुछ नहीं बस आपका सेवक हूं एक छोटा मोटा सेवक मुझे मौका दो सेवा का मगर सेवा के लिए सत्ता में जाने की कोई जरूरत ही नहीं और कभी कभी तो ऐसा हो जाता जनता कहती हमें आपसे सेवा करवानी नहीं मगर आप कहते हम करके रहेंगे हम तो सेवा करेंगे चाहे तुम करवाओ न करवाओ हम तो करेंगे हमें तो सेवा में रस है मैंने सुना एक स्कूल में पादरी ने बच्चों को कहा कि कुछ सेवा का, का काम किया करो सातवें दिन उसने पूछा कि कुछ सेवा का काम किया एक बच्चे ने हाथ हिलाया उसने कहा क्या सेवा का काम किया तो उसने कहा एक बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवा दिया पात्री ने कहा बहुत अच्छा किया सदा बूढ़ों का ध्यान रखो दूसरे से पूछा तूने क्या किया वो भी हाथ हिला रहा था उसने कहा मैंने भी एक बूढ़ी स्त्री को रास्ता पार करवा दी पाद्री थोड़ा सोचा कि इसको भी बूढ़ी स्त्री मिल गई मगर कोई आश्चर्य बूढ़ी स्त्री तीसरा हाथ हिला रहा था पूछा तूने क्या किया उसने कहा मैंने भी एक बुढ़ी स्त्री को रास्ता बूढ़ी तो स्त्री मिल गई ने कहा तीन नहीं थी एक ही निकली तो तीन की जरूरत पड़ी उसने कहा तीन भी बड़ी मुश्किल से पार करवा पाया वो तो जाने नहीं चाहती थी उस तरह हमें सेवा करनी थी आपने कहा था किसी बूढ़े को रास्ते पार करवाना हम सेवा का मौका तलाश कर रहे थे तो वो स्त्री तो बड़ी चिल्लाती थी और गालियां बखती थी मगर हमने करवा ही दिया ऐसे कुछ राजनेता सेवा करने को उत्सुक है वो कहते हम तो करेंगे सेवा सेवा में इतनी क्या उत्सुकता होगी सेवा में नहीं सत्ता में उत्सुकता है और सत्ता सेवा से मिलती कम से कम सेवा के ढोंग से मिलती अहंकारी आदमी बड़ी तरकीबों से अपने अहंकार पूरा करता है ये घोषणा तो निर्हकारियों की है। जीसस का यह कहना कि मैं अब्राहम के पहले था कृष्ण का यह कहना अर्जुन से मामेकं सर्वधर्मान पर सब छोड़ मेरी शरण कबीर का यह कहना कहे कबीर में पूरा पाया सब घटि साहब दीठा जहिया की तम ना हता धरती हती नीश उत्पत्ति पर लेना आता तब की कहे कबीर ये अत्यंत विनम्रता की घोषणा है निर अहंकार की घोषणा है अहंकारी तो इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकते क्यों अहंकारी इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर सकते क्योंकि अहंकार के लिए तो उन्हें लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है इस बात को समझना तुम्हारा अहंकार तो लोगों के ऊपर निर्भर है अगर लोग सम्मान करेंगे तो ही तुम्हारा अहंकार बचता है अगर लोगों ने सम्मान नहीं किया तुम्हारा अहंकार कहां रहेगा तो अहंकारी को तो दूसरों के अहंकार को तृप्त करना पड़ता है ताकि परोक्ष रूप से उसका अहंकार तृप्त हो अहंकारी अगर खुद घोषणा कर दे तो तुम सब हट जाओगे तुम कहोगे यादमी अहंकारी जैसे कोई नेता आके खड़ा हो जाओ कहेगी नमस्कार करो मुझे तुम मेरे चरण की धूल और मैं सत्ता में उस सुख और मुझे दिल्ली जाना और मुझे प्रधानमंत्री बनना मुझे वोट देना और नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा तो ये आदमी जीतेगा कभी ये आदमी कभी नहीं जीत सकेगा इसके जीतने का कोई उपाय नहीं इसको एक वोट नहीं मिलेगा ये तो कोई उपाय ना हुआ अहंकार के लिए तो दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है तो दूसरा जैसा चाहते हैं वैसा ढोंग रचना पड़ता है कबीर यह घोषणा कर रहे हैं इस घोषणा का मतलब है कि कबीर दूसरे पर निर्भर नहीं इसका यह मतलब है कि अब कबीर को दूसरे से अपने अहंकार को पुष्ट करवाने की कोई आकांक्षा नहीं ये निर्हंकार की घोषणा है हालांकि बड़ी अहंकारी मालूम पड़ती इससे भ्रांति में मत पड़ जाना जब जीसस कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूं और जब बुद्ध ने कहा कि मैंने वह समाधि पा ली जो सर्वोत्कृष्ट जिसको कभी करोड़ दो करोड़ में हजारों वर्षों में कोई एकांत पा सकता है तो यह मैं समझना कि अहंकार की घोषणा ये केवल तथ्य की सूचना है जब महावीर ने कहा कि मैं परमात्मा रूप हो गया कि मेरी आत्मा परमात्मा हो गई तो ये कोई अहंकार की घोषणा नहीं है अहंकार तो समाज निर्भर होता है अहंकार तो तुम्हें दूसरों से मांगना पड़ता है अहंकार तो भिखारी है अहंकार इतनी हिम्मत कहां कर सकेगा भिकमंगों की इतनी हिम्मत नहीं होती ये तो सम्राटों की ही हिम्मत है ता अल्लाह की गति नहीं जानी गुर गुड़ दीवा मीठा कहे कबीर में पूरा पाया सब घटी साहब दिठा मैंने पूरा पूरा पा लिया कबीर कहते कुछ नहीं बचा पाने को मैंने सब पा लिया मैंने पूरा परमात्मा पा लिया मैं परमात्मा हो गया हूं जैया की हता धरती हती निश उत्पत्ति पर लेना हता तब की कहे कबीर और ये कबीर के संबंध में घोषणा नहीं है ये तुम्हारे संबंध में घोषणा है कृष्ण जब कहते हैं मेरी सरणा तो कृष्ण अपनी शरण की बात नहीं कर रहे कृष्ण कह रहे हैं जो मेरे भीतर छिपा बैठा मैंने पहचान लिया तूने नहीं पहचाना पहचानने वाले की शरण आ जा ताकि तू भी पहचान ले ये मेरी तेरी की बात ही नहीं मेरा तेरा कहां जब जीसस कहते हैं मैं अब्राहम से पहले था अब्राहम भी नहीं था तब मैं था तब वो सिर्फ याद दिला रहे हैं तुम्हें कि तुम भी पहले थे इतिहास पीछे आया हम पहले से हैं हम सदा से हैं हम शाश्वत हैं समय तो छोटी सी कहानी सपना है हम समय के बाहर हैं। वही कबीर कह रहे हैं जब कबीर कह रहे हैं कि मैं पहले था तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पहले था तुम पहले नहीं थे वो ये कह रहे हैं मैंने पहचान लिया तुमने अभी तक नहीं पहचाना तुम भी पहचान जाओ इसलिए मकान की मुडेरों पर चढ़ के चिल्लाता हूं तुम भी पहचान जाओ इसलिए कहता हूं जो मैं अपने संबंध में कह रहा हूं वो तुम्हारे संबंध में भी उतना ही सच है क्यों क्योंकि कबीर जानते हैं कि मैं और तू अलग कहा एक का ही राज है एक का ही विस्तार है जो यहां बोल रहा है वही तुम्हारे भीतर सुन रहा है तो जो भी मैं अपने संबंध में कहूं याद रखना वो तुम्हारे संबंध में भी कहा गया है अगर मैं अपने संबंध में कहूं और तुम्हारे संबंध में इंकार करूं तो अहंकार होगा लेकिन मेरी घोषणा में अगर तुम भी सम्मिलित हो तुम्हारी घोषणा भी सम्मिलित है तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं लेकिन यह वचन जब तुम पहली दफे पढ़ोगे तो अहंकार जैसे मालूम पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे ही क्योंकि तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी अक्सर ऐसा होता है जब तुम्हारे अहंकार को चोट लगती तब तुम चिल्लाने लगते हो कि यह आदमी अहंकारी लेकिन तुम गौर से देखना इस आदमी ने कुछ बात कही अहंकार की कि सिर्फ तुम्हारे अहंकार को चोट लगी तुम उस आदमी को विनम्र कहते हो जो तुम्हारे अहंकार का पोषण करता है कोई आके तुम्हारे पैर छू लेता तुम कहते हो बड़े विनम्र बड़े भले आदमी हैं और कोई आके तुम्हारा सिर झुका के अपना पैर छुवा दे तो तुमको विनम्र बना रहा है कोई बुरा तो नहीं कर रहा तुम्हारा लाभ ही करवा रहा है तुम्हारा कल्याण ही चाहता है। मगर तब तुम नाराज हो जाओ अहंकार को चोट लगती तो तुम तिल मिलाते हो तुम अपनी तिल मिलाहट का बदला ऐसा लेते हो तुम कहते हो कबीर अहंकारी कबीर को मारने की कोशिश की गई कबीर की हत्या की कोशिश की गई कबीर को जहर देने की कोशिश की गई क्योंकि ब्राह्मणों को यह बात नहीं कि हम कुछ भी नहीं जुलाहा कहता है कि जब भगवान भी नहीं था जब कुछ बना भी नहीं था धरती हती तब की कहे कबीर ये कहा की बातें कह रहा है ये जुलाहा होश में है अपने कि पागल हो गया है कबीर पागल हैं ऐसी चर्चा ब्राह्मणों ने चला रखी थी और कबीर अहंकारी है ऐसी अफवाहें उड़ा रखी थी इसलिए कबीर जैसे अद्भुत पुरुष से भी यह देश वंचित रह गया कबीर का जैसा लाभ हो सकता था कबीर की वाणी जितनी मंगलदाई हो सकती थी नहीं हो पाई और कबीर में बड़ा रहस्य बड़ा जादू है कबीर में ऐसा जादू है कि तुम्हें जगाते